श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ चतुर्दशोध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार युधिष्ठिर युधिष्ठिर्वाच गृहस्थ एता पदवीं विधि चांजसा जाति देव ऋषे प्रोसेसमून राजा युधिष्ठि ने पूछा देवर्षि नारद जी मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है आप कृपा करके मुझे बतलाइए नारद वाच गृहस्थित राजन क्रिया कुरुदेवाद उपास महामुनिन् नारद जी ने कहा युद्धिर मनुष्य गृहाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करें। श्रंवन भगवतो भिघ्न अवतार कथा सद्धदानो यथाकार उपशांत जनामृत अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे सत्संगा छन संगम आत्मजा जात्मजा मुच्य मालेशो स्वयं स्वप्न वधु स्थित जैसे स्वप्न रूप जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता वैसे ही जो जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो क्यों त्यों ही शरीर स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं यदर्थ देहे गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवत्लोके नरताम न सेन बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए अधिक नहीं भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे ज्ञात य पितरो पुत्र भ्रातर सुहृदो परे यद्वदन्ते यदीक्षंते चामोदे त माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे दिव्यम भौमम चांतरिखम वित्तम निर्मित तत्सर्व उप भुंजान ए तत्कुआ स्वतो बुध बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे यावत भ्रिये थठनम थावत स्वनम विदेही अधिकम जो भी मंडे थे दंडमर् मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है उसे दंड मिलना चाहिए मृगोषिका आत्मन पुत्र तेरे सामंथरम की ऊट गधा बंदर चूहा शरीश्रीग रेंग कर चलने वाले प्राणी पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है त्रिवर्गम नाथ कृत्येन भजेत गृह में यथा देशम यथा कालम यावदोपादित गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसे से संतोष करना चाहिए आस्वाघानते वसाई कामां संवि भजे अप्य कामात्मारामग्रहो यथ अपने समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट ही अपने काम में लाना चाहिए और तो क्या अपने स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता है यह मेरी है अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे जहियाण्वा पितरम गुरुम दस्याम सत्व श्रियाम जहिया लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली महात्मा शरीर अंत में कीड़े या राख की ढेरी होकर रहेगा कहाँ तो यह तुक्ष शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री और कहा अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा सेशिष्टे कल्पयृत्तिमात्म शेषे सत्व विजन प्राज पदवी महता गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्य से ही अपना जीवन निर्वाह करे जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है देवा रिभूतानि देवानात्मा स्विद्यागत वित्तेन यचेत पुरुषम पृथक अपने वर्णाश्रम वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए यह एक ही परमेश्वर के भिन्न भिन्न भिन रूपों में आराधना है यहात्मनोधकाराद्या सर्वा सूर्य संपदान विधिना अग्निहोत्राधिना जच यदि आप, अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए ना नज्ञ मुक्तो मुक्तों भगवान सर्वयज्ञ हो यद्यत हविषाराजन विप्र मुखे हत वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं तस्मा ब्राह्मण देवेशु मृत्यादेश यथारयस्त काम जगस्वी क्षेत्र ब्राह्मणान इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है कुरियाधा परीय पौष पदे द्विज श्राद्ध पितो यथा विदंधु नाम चित्तवान धने दिज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं पितामह मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए अय विश्व कुर्या व्यति पाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च्वादशी श्रवणेश तृतीयाम शुक्लपक्षे नवम्याम अथकार चतस तो स्वप्यष्टकाशु हेमंत माघे ची सम्या मखाराका सगमे रा मातर छाणीयुता द्वादश्यामुराधा सैश्रवणश तिश्र उत्तरास्री स्वीकाशु जन्म्क्षोणयोग इसके सिवा अयन कर्क एवं मकर की संक्रांति, तुला और मेष की संक्रांति व्यतिपा दिनक्षय चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन श्रवण धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख, शुक्ला तृतीया अक्षय तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी अक्षय नवमी अग्रहण पौष माघ और फाल्गुन इन चार महीनों की कृष्णाष्टमी माघ शुक्ला सप्तमी माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विशाखा विशाखाध्येष्ठा आदि से युक्त हो चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा और उत्तरा भाद्र पद पदा के साथ योग एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए इसी में जीवन की सफलता हैपो होम व्रतम देव द्विधाचनम पितृदेव नृपुत देभ्यो दरम इन सब संयोगों में जो स्नान जप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है संस्कार जा जाम जा अपत्यसात्मन तथा संस्था मृता कर्मण्यभ्योदिषि इसी प्रकार स्त्री के पुंसमन आदि संतान के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कार्यों कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए अथ देशान प्रवक्षा धर्मादिश्रे आवान सब पुण्यतमो देश सत्पात्र अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों बिंबम भगवतो यमेतच्चरा चरम यत्र ब्राह्मण गुणम तपो विद्यादया हरे रचा चे सह साम पदम यंगाधयो नद्य पुराणेशुता जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो जहां तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं सरांसी पुष्कर दिन क्षेत्र कुरुक्षेत्र गय शि प्रयागपुलहाम नैमित फागुनम सेतु प्रभासुथ था कुसस्थले, वाराणसी मधुपुरे, पंपा बिंदु सरस तथा नारायणाश्रमो नंद सीता राश्रमादय सर्वे कुलाचलाजन्में मलियादय एक देश हरिर्चाश्रिताशेता सेवेत श्रेयस्कामो हमीक्षुस धर्मो हेहित पुसान सहस्राधिफलोदय पुष्कर आदि सरोवर सिद्धपुरशों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र गया प्रयाग कुल्हाश्रम शाल क्षेत्र नैविशारण्य हालगुन क्षेत्र सेतुबंध प्रभास द्वारिका काशी मथुरा पंपासर विन्द सरोवर बद्रिकाश्रम अलकानंदा भगवान सीताराम जी के आश्रम अयोध्या चित्रकूट आदि महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं वे सबके सब देश अत्यंत पवित्र हैं कल्याणकारी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका हजार गुना फल मिलता है वै कभी भी पात्र वै कवि हरि हरिरे सै चरा चरम युधिठिर पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है तत्र अभी तुम्हारे इस यज्ञ की बात है देवता ऋषि सिद्ध और संकालिको ने के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया देवराशि अंडकोशाघिपो महां तन्मूल्वाद्युतेज्याजीवात्मतर्पणं असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्रीकृष्ण ही हैं इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है पुराण सृष्टा नितिजिदेवता शेते जीवन रूपेण पुरुषो झटौ उन्होंने मनुष्य पशु पक्षी ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से, भी करते हैं। से उनका एक नाम पुरुष भी है वर्त तस्मात्म ही पुरुषो यावानात्मा यथे यथे युधिष्ठिर एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्यादि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण अधिक रूप से प्रकाशमान है इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है दृष्टवा तिथो नृाम अवज्ञात्मता क्रिया जय कभी आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की तथोर्चायापर उपास उपास तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती पुरुषे स्विराज सुपात्रम ब्राह्मणम विधो तपसा विद्या तुष्टया तो धत्य वेदम हरेतन युधिष्ठिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है क्योंकि वह अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है महाराज और तुम्हारी तो बात ही क्या ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं इतमदभागवते महाप्राणे आरमसायां चेता सत्तंदे तदा चतुर्दशोध्याय